श्री विष्णु पुराण 29वां अध्याय नरकासुर का वध श्री पराशर जी बोले हे मित्र एक बार जब भगवान श्री द्वारका में ही थे त्रिभुवन पति इंद्र अपने मत गजराज एरावत पर चढ़कर उनके पास आए द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया वे बोले हे मधुसूदन इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है जो अरिष्ट देवमुख और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को कलंकित करते रहते थे उन सबको आपने मार डाला है कंस को वलाय पीड़ और बाल घातनी तथा और भी जो-जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सब को आपने नष्ट कर दिया है। आपके बहुदंड की सप्ताह से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों को दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तपता हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रत हे छत्रदमन यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग्य ज्योतिषपुर का स्वामी है इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है हे जनार्दन उसने देवता सिद्ध असुर और राजा आदिकों की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतःपुर में बंद कर रखा है इस दैत्य ने वर्ण का जल बरसाने वाला छत्र और मंदराचल का मणि पर्वत श्री कृष्ण उसने मेरी माता अदिति के अमृत स्तव दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस एरावत हाथी को भी ले जाना चाहता है हे गोविंद मैंने आपको उसके सब अनितियां सुना दी उनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार कर लें श्री पराशर बोले इंद्र वचन सुनकर मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर आसन से उठे प्रस्मान करते ही उपस्थित हुए आकाश कामी गरुड़ पर सत्य अभाव को चढ़ा कर स्वयं चढ़े और प्राग्य ज्योतिषपुर को चले। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्ण चंद्र सब दार का वासियों के देखते-देखते नरका को मारने चले गए। हेद्वेजोतम राज्ञ ज्योतिषपुर के चारु और पृथ्वी योजन तक मूर दत्य के बनाए हुए छोरे के धारा के समान अति तीक्ष्ण पाशों से घिरी हुई थी भगवान ने उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला फिर मूर दत्य भी सामना करने के लिए उठा तब शिव ने उसे वहीं मार डाला तदनंतर श्री ने मूर अतंग के समान घिसम कर दिया हे द्विज इस प्रकार मतीमान भगवान ने नूर हाय ग्रीव एवं पंचजन आदि दैत्य को मार कर बड़ी शीघ्रता से प्राज्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश किया वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्त्र दैत्यों को मार डाला देव दल का दलन करने वाले महा बलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए पुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र भेंक कर दो कर दिए नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी माता पृथ्वी बोली हे नाथ जिस समय वराह रूप धारण उसी समय आपके स्पर्श से मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ था इस प्रकार आपने ही मुझे यह पुत्र दिया था और अब आप ही में इसको नष्ट किया है अब आप यह कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए हे प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतरण हुए हैं हे अच्युत इस जगत के आप ही कर्ता हैं आप ही विकर्ता हैं अर्थात पोषक और आप ही हर्ता अर्थात संहारक हैं आप ही इसकी उत्पत्ति और लय स्थान हैं तथा आप ही जगत रूप हैं फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें हे भगवान जबकि व्याप्ति व्याप्य क्रियाकर्ता और कार्य रूप आप ही हैं तब सबके आत्मस्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा है तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराधें शमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले हे तदांतर भगवान भूतभावन ने माता पृथ्वी से कहा तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न ले लिए हे महामुनि अतुल विक्रम से भगवान ने नरकासुर के कन्यांतह पुर में जाकर 16100 कन्याएं देखी तथा चार दांतों वाले 6000 गजश्रेष्ठ और 21 लाख कंबोज उन कन्याओं, भातिनों और घोड़ों की भगवान शिवकृष्ण चंद्र ने नरका सुर के सीवकों द्वारा तुरंत ही द्वारका पुरी पहुंचवा दिया। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत दिखा, उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज घरों पर रख लिया और सत्यभामा के साथ स्वयं भी उसी पर चढ़कर माता अदिति के कुंड इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पांचवें अंश में और नब्बीसवां अध्याय संपूर्ण हुआ जाए श्री हरि।